भक्तियोग का रहस्य श्री राम कृष्ण विज्ञानी क्यों भक्ति लिए रहते हैं इसका उत्तर यह है कि मैं नहीं दूर होता समाधि अवस्था में दूर तो होता है परंतु फिर आ जाता है साधारण जीवों का अहम नहीं जाता पीपल का पेड़ काट डालो फिर उसके दूसरे दिन अंकुर निकल आता है सब हंसे ज्ञान लाभ के बाद भी न जाने कहाँ से मैं फिर आ जाता है स्वप्न में तुमने बाघ देखा इसके बाद जागे तो भी तुम्हारी छाती धड़कती है जीवों को जो दुख होता है मैं से ही होता है बैल हम्बा, हम्बा हम्बा हम हम करता है इसी से तो इतनी यातना मिलती है हल में जोता जाता है वर्षा और धूप सहनी पड़ती है और फिर कसाई लोग काटते हैं चमड़े से जूते बनते हैं ढोल बनता है तब खूब पीटता है हास्य फिर भी निस्तार नहीं अंत में आतों से ताँत बनती है और उसे धुनिया अपने धुने में लगाता है तब वह मैं नहीं कहता तब कहता है तू उ तू उ अर्थात तुम तुम जब तुम तुम कहता है तब निस्तार होता है हे ईश्वर मैं दास हूँ तुम प्रभु हो मैं संतान हूँ तुम माँ हो राम ने पूछा हनुमान तुम मुझे किस भाव से देखते हो हनुमान ने कहा राम जब मुझे मैं का बोध रहता है तब देखता हूँ तुम पूर्ण हो मैं अंश हूँ तुम प्रभु हो मैं दास हूँ और राम जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूँ तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हों सेव्य सेवक भाव ही अच्छा है मैं जब कि हटने का ही नहीं तो बना रहने दो साले को दास मैं मैं और मेरा अज्ञान है मैं और मेरा ये दोनों अज्ञान है यह भाव कि मेरा घर है मेरे रुपये हैं मेरी विद्या है मेरा यह सब ऐश्वर्य है अज्ञान से पैदा होता है और यह भाव ज्ञान से कि हे ईश्वर तुम करता हो और ये सब तुम्हारी चीज़ें हैं घर परिवार लड़के बच्चे स्वजन वर्ग बंधु बांधव ये सब तुम्हारी वस्तुएं हैं मृत्यु का सर्वदा स्मरण रखना चाहिए मरने के बाद कुछ भी न रह जाएगा यहाँ कुछ कर्म करने के लिए आना हुआ है जैसे कि देहात में घर है परंतु काम करने के लिए कलकत्ते आया जाता है यदि कोई दर्शक बगीचा देखने को आता है तो धनी मनुष्यों के बगीचे का कर्मचारी कहता है यह बगीचा हमारा है यह तालाब हमारा है परंतु किसी कसूर पर जब वह नौकरी से अलग कर दिया जाता है तब आम की लकड़ी के बने हुए संदूक को ले जाने का भी उसे अधिकार नहीं रह जाता संदूक दरबान के हाथ भेज दिया जाता है हास्य भगवान दो बातों पर हंसते हैं एक तो जब वैद्य रोगी की माँ से कहता है माँ क्या भय है मैं तुम्हारे लड़के को अच्छा कर दूंगा उस समय भगवान यह सोचकर कर हंसते हैं कि मैं मार रहा हूं और यह कहता है मैं बचाऊंगा वैद्य सोचता है मैं करता हूँ ईश्वर करता है यह वह भूल गया है दूसरा अवसर वह होता है जब दो भाई रस्सी लेकर जमीन नापते हैं और कहते हैं इधर की मेरी है उधर की तुम्हारी तब ईश्वर और एक बार हंसते हैं यह सोचकर हंसते हैं कि जगत ब्रह्मांड मेरा है पर यह कहते हैं यह जगह मेरी है और वह तुम्हारी उपाय विश्वास और भक्ति श्री राम कृष्ण उन्हें क्या कोई विचार द्वारा जान सकता है दास होकर शरणागत होकर उन्हें पुकारो विद्या सागर के प्रति हंसते हुए अच्छा तुम्हारा भाव क्या है विद्यासागर मुस्कुरा रहे हैं कहते हैं अच्छा यह बात आपसे किसी दिन निर्जन में कहूँगा सभा से श्री राम कृष्ण सहास्य उन्हें पांडित्य द्वारा विचार करके कोई जान नहीं सकता यह कहकर श्री राम कृष्ण प्रेम से मतवाले होकर जाने लगे संगीत का मर्म है कौन जानता है कि काली कैसी है सट दर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया मूलाधार और सहस्त्रार में योगी लोग सदा उसका ध्यान करते हैं वह पद्मवन में हंस के साथ हंसी जैसे रमण करती है वह आत्मा राम की आत्मा है प्रणव का प्रमाण है वह इच्छामयी अपनी इच्छा के अनुसार घट घट में विराजमान है माता के जिस उदर में यह ब्रह्मांड समाया हुआ है समझो कि वह कितना बड़ा हो सकता है काली का महात्म महाकाल ही जानते हैं वैसा और कोई नहीं समझ सकता उसको जानने का लोगों का प्रयास देखकर प्रसाद हंसता है अपार सागर क्या कोई तैर कर पार कर सकता है यह मेरा मन समझ रहा है परंतु फिर भी जी नहीं मानता वामन होकर चंद्रमा की ओर हाथ बढ़ाता है सुना कहते हैं माता के जिस उदर में ब्रह्मांड समाया हुआ है समझो कि वह कितना बड़ा है और यह भी कहा कि सर दर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया पांडित्य द्वारा उसे प्राप्त करना असंभव है विश्वास का बल ईश्वर के प्रति विश्वास तथा महापातक विश्वास और भक्ति चाहिए विश्वास कितना बलवान है सुनो किसी मनुष्य को लंका से समुद्र के पार जाना था विभीषण ने कहा इस वस्तु को कपड़े के छोर में बांध लो तो बिना किसी बाधा के पार हो जाओगे जल के ऊपर से चलकर जा सकोगे परंतु खोलकर कर न देखना खोलकर देखोगे तो डूब जाओगे वह मनुष्य आनंद पूर्वक समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था विश्वास की ऐसी शक्ति है कुछ रास्ता पार कर वह सोचने लगा कि विभीषण ने ऐसा क्या बांध दिया जिसके बल से मैं पानी के ऊपर से चला जा रहा हूँ यह सोचकर उसने गाँठ खोली और देखा तो एक पत्ते पर केवल राम नाम लिखा था तब वह मन ही मन कहने लगा अरे बस यही है जो ही यह सोचा कि डूब गया यह कहावत प्रसिद्ध है कि राम नाम पर हनुमान का इतना विश्वास था कि विश्वास ही के बल से वे समुद्र लाँग गए परंतु स्वयं राम को सेतु बांधना पड़ा था यदि उन पर विश्वास हो तो चाहे पाप करे और चाहे महापातक ही करे किंतु किसी से भय नहीं होता यह कहकर श्री रामकृष्ण भक्त के भावों से मस्त होकर विश्वास का महात्मा गा रहे हैं भावार्थ दुर्गा दुर्गा अगर जपू मैं जब मेरे निकलेंगे प्राण देखूं कैसे नहीं तारती कैसे हो करुणा की खान